संक्षिप्त महाभारत वन पर्व स्वर्ग में अर्जुन की अस्त्र एवं नित्य शिक्षा उर्वशी के प्रति मातृभाव इंद्र का लोमस मुनि को पांडवों के पास भेजना वैश्व पायन जी कहते हैं जन्मेजय देवताओं के चले जाने पर वहीं रहकर देवराज इंद्र के रथ की प्रतीक्षा कर रहे थे थोड़ी ही देर में इंद्र का सारथी मातली दिव्य रथ लेकर वहाँ उपस्थित हुआ उस रथ की उज्ज्वल कांति से आकाश का अंधेरा मिट रहा था बादल तितर बितर हो रहे थे भीषण ध्वनि से दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थी उसकी कांति दिव्य थी रथ में तलवार शक्ति गदाएँ तेजस्वी भाले, वज्र पहियों वाली तोपे वायुवेग से गोलियां फेंकने वाले यंत्र तमंचे तथा और भी बहुत से अस्त्र शस्त्र भरे हुए थे दस वायुगामी घोड़े उसमें जुटे हुए थे उस मायामय दिव्य रथ की चमक से आंखें चौंधिया जाती सोने के दंड में कमल के समान श्याम वर्ण की वैजयंती नामक ध्वजा फहरा रही थी मातली सारथी ने अर्जुन के पास आकर प्रणाम करके कहा इंद्रनंदन श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं आप उनके इस प्यारे रथ में सवार होकर शीघ्र ही चलिए सारथी की बात सुनकर अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने गंगा स्नान करके पवित्रता के साथ विधिपूर्वक मंत्र का जप किया तदनंतर शास्त्रोक्त रीति से देवता ऋषि और पितरों का तर्पण किया फिर मंद्राचल से आज्ञा मांगकर इंद्र के दिव्य रथ पर आ बैठे उस समय इंद्र का रथ और भी चमक उठा क्षण भर में ही वह रथ मंद्राचल से उठकर वहां के तपस्वी ऋषि मुनियों की दृष्टि से उझल हो गया अर्जुन ने देखा वहां सूर्य का चंद्रमा का अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं था हजारों विमान वहां अद्भुत रूप में चमक रहे थे वे अपनी पुण्य प्राप्त कांति से चमकते रहते हैं और पृथ्वी से तारों के रूप में दीपक के समान दिखते हैं जब अर्जुन ने इस विषय में मातली से प्रश्न किया तब मातली ने कहा कि वीर पृथ्वी पर से जिन्हें आप तारों के रूप में देखते हैं वे पुण्यात्मा पुरुषों के निवास स्थान हैं अब तक वह रत सिद्ध पुरुषों का मार्ग लांघकर आगे निकल गया था इसके बाद राजर्षियों के पुण्यवान लोग पड़े तदनंतर इंद्र की पुरी अमरावती के दर्शन हुए स्वर्ग की शोभा सुगंधि दिव्यता अभिजन और दृश्य अनूठा ही था यह लोग बड़े बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को प्राप्त होता है जिन्होंने तप नहीं किया अग्निहोत्र नहीं किया जो युद्ध से पीठ दिखाकर भग गया वह उस लोक का दर्शन नहीं कर सकता जो यज्ञ नहीं करते व्रत नहीं करते वेद मंत्र नहीं जानते तीर्थों में स्नान नहीं करते यज्ञ और दानों से बचे रहते हैं यज्ञ में विघ्न डालते रहते हैं छुद्र हैं शराबी गुरु स्त्रीगामी मांस भोजी और दुरात्मा हैं उन्हें किसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन नहीं हो सकता अमरावती में देवताओं के सहस्त्रों इच्छानुसार चलने वाले विमान खड़े थे सहस्त्रों इधर उधर आ जा रहे थे अब अप्सरा और गंधर्वों ने देखा कि अर्जुन स्वर्ग में आ गए हैं तब वे उनकी स्तुति सेवा करने लगे देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर उदार चरित्र अर्जुन की पूजा में लग गए बाजे बजने लगे अर्जुन ने क्रमशः साध देवता विश्व पवन अश्विनी कुमार आदित्य वसु ब्रह्मर्षि राजर्षि तुम्बुरु नारद तथा हा हा हाहा हु, हूहू आदि गंधर्वों के दर्शन किए वे अर्जुन का स्वागत करने के लिए ही बैठे हुए थे उनके साथ व्यवहार के अनुसार मिलकर आगे जाने पर अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए रथ से उतरकर अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जा सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया इंद्र ने अपने प्रेम हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बैठा दिया और फिर अपनी गोद में बैठाकर प्रेम से सिर सूंघा संगीत विद्या और सामगान के कुशल गायक तुम्बरू आदि गंधर्व प्रेम के साथ मनोहर गाथाएं गाने लगे अंतःकरण तथा बुद्धि को लुभाने वाली घृताची मेनका रंभा पूर्वचित्ती स्वयंप्रभा उर्वशी मिस्त्रकेशी, दंडगौरी वरूथनी गोपाली सहजन्या कुंभयोनी प्रजागरा चित्रसेना चित्रलेखा सहा मधुसवरा आदि अप्सराएँ नाचने लगीं इंद्र के अभिप्राय के अनुसार देवता और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य से अर्जुन का सेवा सत्कार किया उनके पैर धुलवाकर आचमन कराया इनके अनंतर अर्जुन देवराज इंद्र के भवन में गए वीर अर्जुन इंद्र के महल में ठहरकर कर अस्त्रों के प्रयोग और उपसंहार का अभ्यास करने लगे वे इंद्र के प्रिय और शत्रुघाती वज्र का भी अभ्यास करने लगे उन्होंने अचानक ही घटा छा जाने गर्जना करने और बिजलियों के चमकने का भी अभ्यास कर लिया समस्त शस्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के अनंतर अर्जुन अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करके स्वर्ग से मर्तलोक में आना चाहते थे परंतु इंद्र की आज्ञा से वे पाँच वर्ष तक स्वर्ग में ही रहे एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इंद्र ने अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ अर्जुन से कहा कि प्रिय अर्जुन अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना सीख लो साथ ही मर्दलोक में जो बाजे नहीं हैं उन्हें भी बजाना सीख लो इंद्र के मित्रता करा देने पर अर्जुन चित्रसेन से मिलकर गाने बजाने और नाचने का अभ्यास करने लगे अर्जुन इस विद्या में प्रवीण हो गए यह सब करते समय भी जब अर्जुन को अपने भाइयों और माताओं की याद आ जाती तब वे दुख से विभल हो जाते एक दिन की बात है इंद्र ने रेखा के अर्जुन निनमेष नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहा है उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाकर मेरा संदेश कहो कि वह अर्जुन के पास जाए चित्रसेन ने उस परम सुंदरी अप्सरा के पास जाकर कहा कि मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ तुम उनका अभिप्राय सुनो मध्यम पांडव अर्जुन सौंदर्य स्वभाव रूप व्रत जितेंद्रियता आदि स्वाभाविक गुणों से देवताओं और मनुष्यों में प्रतिश्रेष्ठ प्रतिष्ठित बलवान तथा प्रतिभा संपन्न है विद्या ऐश्वर्य तेज प्रताप क्षमा माश्चर्यहीनता वेद वेदांग ज्ञान तथा अन्य शास्त्रों के अभ्यास में बड़े निपुण हैं आठ प्रकार की गुरुसेवा और आठ प्रकार के गुणों वाली बुद्धि को खूब जानते हैं वे स्वयं ब्रह्मचारी और उत्साही तो हैं ही मातृकुल और पितृकुल से ही शुद्ध हैं उनकी अवस्था भी तरुण है जैसे इंद्र स्वर्ग की रक्षा करते हैं वैसे ही वे बिना किसी की सहायता के पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं वे अपनी नहीं दूसरों की प्रशंसा करते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्या को भी स्थूल बात की तरह जान लेते हैं उनकी वाणी बड़ी मीठी है मित्रों को खूब खिलाते पिलाते हैं सत्य प्रेमी अहंकार रहित प्रेम पात्र और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं वे अपने सेवकों पर बड़ा प्रेम रखते हैं और गुणों में इंद्र के समकक्ष हैं तुमने अवश्य ही अर्जुन के गुण सुने होंगे वे तुम्हारी सेवा से स्वर्ग का सुख प्राप्त करें इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए उर्वशी ने चित्त से इनका सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा गंधर्वराज तुमने अर्जुन के जिन प्रधान प्रधान गुणों का वर्णन किया है उन्हें मैं पहले ही सुनकर उन पर मोहित हो चुकी हूं मैं अर्जुन से प्रेम करती हूं और उन्हें पहले ही वर चुकी हूं अब देवराज की आज्ञा और तुम्हारे प्रेम से उनके प्रति मेरा आकर्षण और भी बढ़ा है मैं अर्जुन की सेवा करूंगी आप जा सकते हैं चित्रसेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी आनंद के साथ सुगंध स्नान किया वह सुंदर तो थी ही अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण भी धारण कर लिए सुगंधित पुष्पों की माला पहनकर उर्वशी सब प्रकार से सज धज चुकी तब तक मुस्कुराती हुई पवन और मन के समान तेज गति से क्षण भर में ही अर्जुन के स्थान पर जा पहुँची द्वारपालों ने उसके आगमन का समाचार अर्जुन के पास पहुँचाया उर्वशी अर्जुन के पास पहुँच गई अर्जुन मन ही मन अनेकों प्रकार की शंका करने लगे उन्होंने संकोचवश अपनी आँखें बंद करके प्रणाम किया और गुरुजन के समान आदर सत्कार करके कहने लगे देवी मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ मैं तुम्हारा सेवक हूँ मुझे आज्ञा करो उर्वशी अचे हो गई उसने कहा देवराज इंद्र की आज्ञा से चित्रसेन गंधर्व मेरे पास आया था उसने मेरे पास आकर आपके गुणों का वर्णन किया और आपके पास आने की प्रेरणा की आपके पिता इंद्र और चित्रसैन गंधर्व की आज्ञा से मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूं। केवल आज्ञा की ही बात नहीं जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तभी से मेरा मन आप पर लग गया है मैं काम के वश में हूं, बहुत दिनों से मैं लालसा कर रही थी आप मुझे स्वीकार कीजिए उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन संकोच के मारे धरती में गढ़ से गए उन्होंने अपने हाथों से कान बंद कर लिए और बोले हरे हरे कहीं यह बात मेरे कान में प्रवेश न कर जाए देवी निसंदेह तुम मेरी गुरुपत्नी के समान हो देव सभा में मैंने तुम्हें निर्णय नेत्रों से देखा था अवश्य परंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था मैं यही सोच रहा था कि पूर्ववंशी की यही आनंदमयी माता है तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खिल उठी इसी से तुमको देख रहा था देवी मेरे संबंध में और कोई बात सोचनी ही नहीं चाहिए तुम मेरे लिए बड़ों की भी बड़ी और मेरे पूर्वजों की जननी हो उर्वशी ने कहा वीर हम अपसराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता हम स्वतंत्र हैं इसलिए मुझे गुरुजन की पदवी पर बैठाना उचित नहीं है आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझ काम पीड़िता का त्याग मत कीजिए मैं काम वेग से जल रही हूँ आप मेरा दुख मिटाइए अर्जुन ने कहा देवी मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूँ दिशा और विदिशाएँ अपने अधिदेवताओं के साथ मेरी बात सुन ले जैसी कुंती माद्री और इंद्रपत्नी सची मेरी माताएं हैं वैसे ही तुम भी पुरुवंश की जन्नी होने के कारण मेरी पूजनिया माता हो मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। तुम माता के समान मेरी पूजनी और मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणी हूं। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे काँपने लगी उसने भौहे टेढ़ी करके अर्जुन को श्राप दिया अर्जुन मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो इसलिए जाओ तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे उस समय उर्वशी के ओठ फड़क रहे थे सीधे लंबी चाल लंबी चाल चल रही थी सांसें लंबी चल रही थी वह अपने निवास स्थान पर लौट गई अर्जुन शीघ्रता से चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और तनिक हंसते हुए कहा प्रिय अर्जुन तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती हुई तुमने अपने धर्म से ऋषियों को भी जीत लिया उर्वशी ने तुम्हें जो श्राप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा जिस समय तुम तेरहवें वर्ष में गुप्तवास करोगे उस समय तुम नपुंसक के रूप में एक वर्ष तक छिपकर यह श्राप भोगोगे फिर तुम्हारे पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए उनकी चिंता मिट गई वे गंधर्वराज चित्र से इनके साथ रहकर स्वर्ग के सुख लूटने लगे धर्मेजय अर्जुन का यह चरित्र इतना पवित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसके मन में भी पाप करने की इच्छा नहीं होती वास्तव में अर्जुन का यह चरित्र ऐसा ही है इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमस स्वर्ग में आए उन्होंने देखा कि अर्जुन इनके आधे आसन पर बैठे हुए हैं वे भी एक आसन पर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि अर्जुन को यह आसन कैसे मिल गया इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है किन देशों को जीता है जिससे इसे सर्वदेव वंदित इंद्रासन प्राप्त हुआ है देवराज इंद्र ने लोपस लोमस मुनि के मन की बात जान ली उन्होंने कहा से आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है उसका उत्तर मैं देता हूँ यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है यह मनुष्य रूपधारी देवता है मनुष्यों में तो इसका अवतार हुआ है यह सनातन ऋषि नर है इसने इस समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है महर्षि नर और नारायण कार्य बस पवित्र पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं इस समय निमात कमच नामक दैत्य मधुन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट कर रहे हैं वे वरदान पाकर अपने आपे को भूल गए हैं इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कालिंदी के काली हृदय से सर्पों का उच्छेद किया था वैसे ही वे दुष्ट मात्र से निवात कमच दैत्यों को अनुचरों सहित नष्ट कर सकते हैं परंतु इस छोटे से काम के लिए भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहना ठीक नहीं है क्योंकि वे महान तेज़पुंज हैं उनका क्रोध कहीं जाग उठे तो वह सारे जगत को जलाकर भस्म कर सकता है इस काम के लिए तो अकेले अर्जुन ही पर्याप्त है वे निवात कवचों का नाश करके तब मनुष्य लोक में जाएंगे ब्रह्मर से आप पृथ्वी पर जाकर काम्यक वन में रहने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिर से मिलिए और कहिए कि वे अर्जुन की तनिक भी चिंता न करें साथ ही यह भी कहिएगा कि अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है वह दिव्य नृत्य गायन और वादन कला में भी बड़ा कुशल हो गया है आप अपने भाइयों के साथ एकांत और पवित्र तीर्थों की यात्रा कीजिए तीर्थ यात्रा से सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे और आप पवित्र होकर राज्य भोगेंगे ब्रह्म से आप बड़े तपस्वी और समर्थ हैं इसलिए पृथ्वी पर विचरते समय पांडवों का ध्यान रखिएगा इंद्र की बात सुनकर लोमचमुनि काम्यक वन में पांडवों के पास आए